भस्म हो चुके होते हैं उसके सारे स्वप्न हृदय में खोलता है गरम लावा और वह फट जाना चाहती है किसी ज्वालामुखी की तरह किसी अदृश्य चौराहे पर खड़ी है अम्बा जहाँ कोई रास्ता नहीं जाता भविष्य और जीवन की ओर पर वह नहीं, नहीं कर, सकती कर सकती मृत्यु, मृत्यु का वरण क्योंकि वह समय के हाथों छली गई है हारी नहीं है। वह, है वह जानती है वह जानती है शाल्व की तरह ही अब उसे स्वीकार नहीं करेंगे उसके बंधु बांधा और राजा विचित्र वीर भी सत्य है उसकी एक बूंद फूल से टपकती ही बन जाती है कीचड़ का हिस्सा ढलती सांझ में अंबा शरण लेती है तपस्वियों के आश्रम में जिनका सुझाव है स्त्री के दो ही आश्रय होते हैं पिता या पति अंबा नहीं लौटना चाहती काशी और अब उसे प्रतीत होता है पति तो उसके भाग्य में है ही नहीं पर वह क्षमा नहीं कर सकती अपने अपहर्ता भीष्म को आश्रम में अम्बा मिलती है अपने नाना ऋषि वाहन से, जो उसे मिलवाते हैं, जमदग्नि नंदन परशुराम से संभव है भीष्म के गुरु परशुराम कर सके भीष्म को विवश किसी सम्मान जनक व्यवस्था के लिए अंबा की व्यथा से द्रवित होते हैं परशुराम करते हैं घोषणा मैं भीष्म को आज्ञा दूंगा कि वह तुम्हें स्वीकारे गुरुवंश में अन्यथा उसे भस्म कर दूंगा मंत्रियों सहित परशुराम अंबा और अनेक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि भीष्म से मिलने सरस्वती के किनारे पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र आदर के साथ करते हैं गुरुदेव का स्वागत और चरण वंदना आशीष देते हैं परशुराम और बताते हैं अपने आगमन का निमित भीष्म ब्रह्मचारी होकर भी तुमने स्पर्श किया है काशी नरेश की पुत्री अम्बा को अतः नष्ट हो गया है इसका स्त्री धर्म इसी आधार पर शाल्मी किया है इसका तिरस्कार अब अग्नि की साक्षी में तुम करो इसे ग्रहण या करे तुम्हारा भाई विचित्र वीर गुरुदेव गुरुदेव मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूँगा आप जानते हैं मैंने लिया है यह व्रत और अब विवाह तो विचित्र वीर से भी संभव नहीं है अंबा का क्योंकि इसका रहा है राजा शाल्व से प्रेम हस्तिनापुर का राजमहल नहीं स्वीकार कर सकता ऐसे चरित्र की किसी स्त्री को अपने वंश में क्षमा करें, क्षमा करें गुरुदेव एक बार फिर दग्ध हुई काशी कुमारी अम्बा और क्रुद्ध होकर परशुराम ने भीष्म को ललकारा कुरुक्षेत्र के मैदान में द्वंद युद्ध के लिए कई दिन चलता रहा एक स्त्री के सम्मान के निमित्व और परशुराम का यह युद्ध बिना हार जीत के वसु देवताओं ने विश्वास दिलाया को कि परशुराम से पराजित नहीं हो गए तुम तो। पर पराजित नहीं होंगे परशुराम भी तो क्या सृष्टि के अंत तक चलेगा यह युद्ध यहां लोग प्रस्वाप नाम का अस्त्र और इसका संधान करो परशुराम पर वह मूर्छित हो जाएंगे लंबी अवधि के लिए और तुम हो जाओगे विजयी युद्ध के मैदान में भीष्म परशुराम पर साधना ही चाहते थे प्रस्वाप कि नारद जी प्रकट हो गए अपने गुरु पर इसका प्रयोग मत करो भीष्म उनका सम्मान करो विश्व ने रोक लिया प्रसवाब और प्रसन्नता से परशुराम ने उन्हें लगा लिया गले से। स्त्री की मर्यादा लौटाने के लिए लड़ा गया युद्ध समाप्त हुआ इस संधि के साथ कि लड़ना तो क्षत्रिय का ही धर्म है ब्राह्मण का धर्म तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है स्त्रियों का क्या वे तो भूमि की तरह हैं, जिन्हें हलकी नोक से रोंदा ही जाता है अच्छी फसल के लिए एक बार फिर हत थी अंबा, उसके हृदय का लावा धधकते हुए खोल रहा था भीष्म को समूल भस्म करने के लिए इतिहास साक्षी है इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। स्त्रिया छली गई हैं।, हैं, वे हारी कभी, कभी नहीं, नहीं।, नहीं अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर वशिष्ठ की कविता शिखंडिनी का प्रतिशोध भाग पांच वाचक स्वर पर भारती परिमल